था योगित्तवृत्ति निरोधक और चित्त की जो पांच भूमिया पीछे बताई थीं क्षिप्त क्षिप्तमूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध उन भूमिकाओं में चित्त की उन भूमियों में मनुष्य की क्या क्या स्थिति होती है उस समय कैसी कैसी भावनाएं कैसे कैसे विचार उठते हैं उसका पीछे हम लोगों ने देखा था उसमें मुख्यतः चित्त का जो स्वरूप है अपना वो प्रख्या ही है प्रख्या स्वरूप प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम अर्थात सत्व गुण की इसमें प्रधानता रहती है लेकिन वही चित्त जब रजोगण और तमोगुण से युक्त होता है तो विक्षिप्त भूमि की अवस्था होती है वहां पर और उस समय ऐश्वर्य और विषय अधिक प्रिय लगते हैं दूसरा था विक्षिप्त भूमि वाला चित्त तो वहां पर जब तमोगुण की अधिकता हो जाती है तो उस अवस्था में अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य इस प्रकार के भाव अंदर आते हैं वहां ज्ञान ग्रहण करने में रुचि नहीं होती राग बढ़ जाता है और ऐश्वर्य वहां भी प्रिय होते हैं उसको नहीं ऐश्वर्य तो वहां नहीं रहेंगे वहां तो अनैश्वर्य की अवस्था रहती है हाँ, तो तो हाँ तमोगुण की अवस्था में ऐश्वर्य भी उसको प्रिय नहीं लगते और जब वही चित्त जब तीसरी अवस्था में अर्थात विक्षिप्त भूमि में होगा तो वहां पर तमोगुण फिर नहीं रहता प्रक्षीण मोहवरणम वह है उसका स्वरूप जहां मोह का आवरण अर्थात तमोगुण का आवरण हट चुका है और सभी ओर से प्रकाशमान हो रहा है सर्वतः प्रद्युत तो वहां क्या होता है कि जो रजोगुण की मात्रा भी थोड़ी बहुत थी तो उसके कारण से केवल उसमें क्या होगा धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य इनकी ओर बढ़ेगा उपगम भवती और फिर एकाग्र अवस्था में आकर के तदेव रजोलेश मलापेतम जो रज की मात्रा भी थोड़ी बहुत थी वो भी अब नहीं है वो भी दूर हो गई है और स्वरूप प्रतिष्ठम जो वास्तविक उसका स्वरूप है सत्व गुणात्मक सत्व गुण की अधिकता वाला वह उसमें प्रतिष्ठित होगा और उस अवस्था में सत्व पुरुष की अन्यता ख्या सत्व और पुरुष का भेद चित्त और पुरुष का भेद इसका ज्ञान जीवात्मा को स्वयं को होता है और धर्म मेघ ध्यानोपगम भवती जिस इसके पास भी ये पृष्ठ आ गए हैं व्यास की पंक्तियों को ही देखा करो कि वो क्या कह रहे हैं तो धर्म मेघ ध्यानोपगम भवती उस अवस्था में वह धर्म मेघ ध्यान समाधि की ओर ले जाने वाला बन जाता है वहां तक पहुंचा देता है धर्म ध्यान क्या चीज है ये क्या बताया था धर्म मेघ समाधि और कौन सी भूमि में लगती है ये निरुद्ध अवस्था में लगती है ये और निरुद्ध अवस्था में भी अंतिम अवस्था अर्थात जीवन मुक्त अवस्था से ठीक पहले की अवस्था वह धर्म एक समाधि है तो धर्म एक ध्यान उपगम को कहा गया था परम प्रसंख्यान तत् परम प्रसंख्यान इत्याच उसी को परम प्रसंख्यान कहा गया है ध्यानी लोग परम संख्यान कहे हाँ परम प्रसंख्यान अर्थात तो वहां पर प्रसंख्यान का तो अर्थ है जहाँ सत्व पुरुष का भेद पता लगता है नहीं? जीव को अपना साक्षात्कार होता है लेकिन उससे भी वह अपने को हटा लेता है उस सत्य पुरुषानता ख्याति से भी उसको वैराग्य हो जाता है वित्रिष्णा हो जाती है तब उसका नाम होता है परम प्रसंख्यान तो परम प्र, संवश्रेष्ठ प्रसंख्यान तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार हाँ वहां पर तो सत्वपुरशानता ख्याति से भी जब वित्रृष्णा हो जाएगी तभी जाकर के ईश्वर का साक्षात्कार होता है अब आगे ये कितनी भूमियों की बात हो गई चार। अभी चार की तो हुई है पांचवी कहाँ हुई है पांचवी की चलेगी अभी अवस्था कैसी बनती है, है कारण यही होता है कि हमारा चित्त त्रिगुणात्मक है सत्व गुण अधिक है रजोगुण उससे कम तमोगुण उससे कमला तो हाँ बदला जा सकता है इसी का ये शास्त्र निर्देश कर रहा है ये शास्त्र है ही इसीलिए कि हम कैसे बदलें इसको है? किस प्रकार से इसमें परिवर्तन लाएं और किस प्रकार से इससे अधिक से अधिक लाभ हम उठा पाए क्योंकि हमारे लिए ही बनाकर करके दिया है परमात्मा ने ये हमारा कल्याण करने के लिए दिया है ये लेकिन हमें जानकारी न होने से हम उससे लाभ ले ही नहीं पाते हम अपने चित्त का पांच प्रतिशत भी प्रयोग नहीं कर पाते ढंग से इतनी शक्ति विद्यमान है इसके अंदर तो वो सारी प्रक्रिया संपन्न कैसी होगी ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे योग शास्त्र को पढ़ेंगे और वो सारी विधियां सब इसमें आएंगी तो पांचवी अवस्था है निरुद्ध भूमि की निरुद्ध अवस्था उसका आगे वर्णन करते हैं कि चिति शक्ति ही अपरिणामिनी अर्थात जो चौथी अवस्था में एकाग्र अवस्था में जो पुरुष अपना साक्षात्कार कर रहा था और चित्त को उसने अपने से पृथक देख लिया जान लिया कि ये भिन्न है मैं भिन्न हूं अब भिन्नता किस रूप में देख रहा है वो चित्त भिन्न है मैं भिन्न हूं इस भिन्नता का ज्ञान उसको किस रूप में हो रहा है तो वो आगे बता रहे हैं कि चित्ती शक्ति ही अपरिणामिनी सबसे प्रथम विशेषण शक्ति का चिती शक्ति क्या है ये स्वयं जीवात्मा आत्मा को ही यहां पर चिती शक्ति कहा गया है ज्ञान की शक्ति चिति कहते हैं ज्ञान के लिए और चिती शक्ति ज्ञान रूपी शक्ति अर्थात स्वयं आत्मा तो कैसा है ये अपरिणामिनी यह चिती शक्ति परिणाम से रहित है इसमें परिणाम नहीं होता है परिणाम केवल चित्त में होता है शक्ति में नहीं होता परिणाम किस में होगा चित्त में मन में मन में होगा परंतु शक्ति अपरिणामिनी है इसमें कोई परिणाम नहीं होता और इसीलिए दूसरा विशेषण इसका लग पाएगा अप्रति संक्रमा एक होता है प्रति संक्रम, प्रति संक्रमण किसी अन्य वस्तु से प्रभावित हो जाना जैसे कभी कभी बीमारियां आती है ना जो वायरस डिजीज होते हैं कि अमुक रोग किसी के अंदर प्रवेश कर गया प्रतिसंक्रमण हो गया तो किसी अन्य से प्रभावित हो जाना इसे कहते हैं प्रतिसंक्रमण, और ये चिति शक्ति कैसी है अब प्रति इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता कोई इसमें भाव संक्रांत नहीं हो सकता इसके अंदर नहीं घुस सकता इसलिए कहा गया अप्रति संक्रमा अर्थात स्वयं यह पूरा पूरा अपने स्वरूप में जैसा है वैसा ही रहता है इसमें कोई भी परिणाम नहीं होता किसी प्रकार का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता इसलिए अप्रति संक्रमा तीसरा विशेषण दर्शित विषया दर्शित विषय का अर्थ दिखाए गए हैं विषय जिसको जनाए जाते हैं विषय जिसको अर्थात ये आत्मा इसको कोई विषय जना रहा है इसको कोई विषय दिखा रहा है ये स्वयं बाह्य विषयों से संपर्क नहीं कर सकता जीवात्मा स्वयं बाह्य विषयों से इसका संबंध स्थापित नहीं होता बाह्य विषयों से संबंध हमारा इंद्रियों से जुड़ता है और इंद्रियों से संबंध बाह्य विषयों से जुड़ने के बाद वही सूचना हमारे चित्त तक अर्थात मन तक पहुंचती है और मन का संबंध जो जीव के साथ में है अब मन को देख रहा है जीव जीवात्मा मन को देखता है चित्त को देखता है केवल तो चित्त में जो विषय बाहर से आ रहा है बस वही उसको दिखाई देगा अर्थात बाह्य विषयों से इसका संपर्क नहीं है जो इसको चित्त दिखा रहा है वही देखेगा ये इसलिए इसका नाम रखा गया दर्शित विषया ये विशेषण है अर्थात चिट्ठी शक्ति कैसी है दर्शित विषया विषय जिसको दिखाए जाते हैं जनाए जाते हैं ये स्वयं असमर्थ है विषयों का ज्ञान करने के लिए स्वयं असमर्थ है इसीलिए इसको परमात्मा ने करण बना करके दिए और वो बाह्य करण और अंतकरण दोनों प्रकार के करण हैं अंदर भी है और बाहर भी है ये चित्त कौन सा करण है बाहर का है कि अंदर का है अंतकरण अंदर का करण है ये और करण कौन से हाँ इंद्रियां पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया यह हमारा मुख्य विषय ज्ञान इंद्रियों का है क्योंकि ज्ञान की बात चल रही है सारी ये कर्म इंद्रियों से ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है ज्ञान की उपलब्धि ज्ञान की सूचना ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अंदर पहुंचेगी और जीवात्मा तक पहुंचती है चित्त की द्वारा। के द्वारा यानी जीवात्मा के सबसे निकट कौन है चित्त मन चित्त मन एक ही शब्द है ध्यान रखना ही अच्छा कभी चित्त बोला जाएगा कभी मन बोला जाएगा कभी कभी बुद्धि शब्द भी आएगा इसके लिए ये सब एक ही, ही है अंतःकरण तो दर्शित विषया अर्थात ये अपरिणामिनी भी है अप्रतिसंक्रमा भी है और दर्शित विषया भी है और एक और दिया विशेषण शुद्धा ये पूर्ण रूप से शुद्ध है सांख्य में भी सूत्र आता है सुना होगा आप लोगों ने न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ते अर्थात इसका अपना जो स्वरूप है चिति शक्ति का ये शुद्ध है इसमें मिलावट नहीं होती कोई अन्य वस्तु इसमें मिल ही नहीं सकती क्योंकि पीछे कहा था ना अप्रतिसंक्रमा किसी का भी संक्रमण इसमें नहीं होता इसलिए पूर्ण शुद्ध है चाहे वह किसी धर्मात्मा का पुरुष हो जीवात्मा हो या पापात्मा का हो परंतु जीव अपने स्वरूप से शुद्धि ही है और अनंता च यह अंतिम विशेषण और कैसी है चिति शक्ति ये अनंता अनंता का अर्थ क्या है जिसका अंत नहीं होता अंत का तात्पर्य अंत के दो अर्थ होते हैं एक तो अंत है देश की दृष्टि से स्थान की दृष्टि से जैसे परमात्मा को हम अनंत कहते हैं तो क्यों कहते हैं क्योंकि वह देश की दृष्टि से अनंत है ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां उसका अंत हो जाएगा उसके आगे है ही नहीं परमात्मा बस यहीं तक सीमा थी समाप्त हो गई आगे जो स्थान आ रहा है अब वह परमात्मा से रहित है ऐसा कभी होगा इसलिए परमात्मा देश की दृष्टि से अनंत है और स्वरूप से अनंत वहां अंत करेंगे विनाश अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको भी अनंत कहते हैं तो जीवात्मा को अनंत किस रूप में कह रहे हैं देश की दृष्टि से या कि उसका कभी विनाश नहीं होता इसलिए नहीं होता। क्यों देश की दृष्टि से क्यों नहीं कह रहे आत्मा है वहां पर तो तो अनंत तो तो तो तो तो तो हो गया हर नहीं है। हाँ ये उत्तर दिया सही क्योंकि आत्मा हर जगह नहीं है आत्मा एक देशी है इसलिए इसलिए शब्द आता है एक देशी और परमात्मा के लिए सर्वदेशी एकदेशी सर्वदेशी, एक सर्वदेशी तो एकदेशी स्थान की दृष्टि से अनंत नहीं हो सकता लेकिन स्वरूप से अनंत है ये इसका कभी भी विनाश नहीं होता क्योंकि कभी उत्पत्ति नहीं हुई इसलिए इसका अंत भी नहीं होगा तो अनंताचर अब पांच विशेषण चिति शक्ति के बताएं अब इसी की तुलना हम अब चित्त से मन से करेंगे कि मन की क्या स्थिति है अगर हम एक तरफ जीवात्मा को रखें एक तरफ मन को रखें तो जीवात्मा की विशेषताएं तो हमने जान ली अब मन कैसा है तो मन इससे ठीक उल्टा है अब ये पांचों विशेषण बदल जाएंगे बिल्कुल विपरीत बन जाएंगे इसलिए आगे कहा कि सत्व गुणात्मिका चम अतो विपरीता विवेक ख्याति विवेक ख्याति ये जो विवेक ख्याति अभी हुई जीवात्मा को एकाग्र अवस्था में एकाग्र भूमि में क्या ज्ञान हुआ था इसको मैं अलग हूं और ये मन अलग है इसी का नाम था विवेक ख्याति ख्याति कैसे कहते हैं ज्ञान को विवेक कैसे कहते हैं विवेक का तो शायद ही कोई अर्थ बता पाएगा यहां पर जो लग था लग था। जो विवेक कहते हैं अलग अलग समझ लेना अलग अलग होना पृथक पृथक होना धातु है विचिर पृथक भावे उससे बनता है ये विवेक तो विवेक ख्याति अर्थात पृथक पृथक होने का ज्ञान अब आया समझ में विवेक ख्याति का अर्थ हुआ पृथक पृथक होने का ज्ञान तो पृथक पृथक होने का ज्ञान एकाग्र भूमि में हो चुका था जीवात्मा के लिए कि मैं पृथक हूं और ये मन पृथक है तो ऐसी जो विवेक ख्याति पीछे हुई थी वो जिस चित्त में हुई थी उसी चित्त का अब वर्णन कर रहे हैं कि सत्व गुणात्मिका ही ये जो विवेक्यावेख्याति है ये अतो विपरीता ये उससे उल्टी है बिल्कुल अब।, अब उल्टी कैसे कैसे करेंगे कि चित्ती शक्ति को बताया था अपरिणामिनी अब मन को कैसे बताएंगे ये परिणामी हो गया ये विवेक्याति जिस चित्त में हुई है वह चित्त कैसा है परिणामी है क्योंकि वो बाह्य विषयों के आधार पर जैसे जैसे बाहर की सूचनाएं ज्ञान आते रहते हैं वैसा वैसा उसमें परिवर्तन होता रहता है इसलिए परिणामी है हम्म अपरिणामी का उल्टा हो गया परिणामी और दूसरा था अप्रतिसंक्रमा चित्ती शक्ति है अप्रतिसंक्रमा इसमें किसी का भी प्रतिसंक्रमण संक्रमण नहीं होता लेकिन चित्त में प्रति होता है बाह्य विषयों का क्योंकि बाही जैसे वो स्फटिक मणि का दृष्टान्त जो सांख्य दर्शन में दिया गया है कि स्फटिक मणि के पास में कोई भी हम पुष्प रखते हैं जिसकी जिस भी रंग का तो उसी रंग से वो रंग जाती है ऐसे ही ये चित्त भी जो विषय इंद्रियों के माध्यम से अंदर जा रहा है उस विषय से ये रंग जाता है इसलिए ये प्रति संक्रमा है हुं? और दर्शित विषय ये था चित्ती शक्ति के लिए कि इसको विषय दिखाए जाते हैं और चित्त विषयों को देखता है इसका उल्टा ही तो होगा इसको दिखाए जा रहे हैं वो देख रहा है क्योंकि चित्त तक ही सूचनाएं सारी पहुंचेंगी और वहां जो सूचनाएं इंद्रियों के माध्यम से जा रही हैं वहां उनका संग्रह रहता है उसके पास में और वो चित्त उन्हीं विषयों को वो जीवात्मा को चितिशक्ति को दिखाता है और तीसरा था चौथा शु, शुद्धा शब्द चितिशक्ति के लिए तो वहां क्या कहेंगे हम अशुद्ध वो अशुद्ध है अशुद्ध इसलिए है कि बाहर के के विषयों कारण से उसका परिवर्तन हो रहा है लगातार वो अपने स्वरूप में टिक ही नहीं पा रहा है इसलिए वो अशुद्ध और यहां कहा गया अनंता तो वो कैसी होगी शांता उसका विनाश होता है नहीं। कब होता है चित्त का विनाश नहीं। नहीं। चित्त का विनाश दो अवस्थाओं में होता है एक तो प्रलय अवस्था में और दूसरा कैवल्य अवस्था में अर्थात जब जीव मोक्ष प्राप्ति के योग्य बन जाता है जीवन मुक्त अवस्था को जब प्राप्त कर लेता है उसके बाद जब उसका शरीर पात होगा अब चित्त उसके साथ में नहीं है ठीक है ना तो इस तरह से ये पांचों विशेषण है हाँ प्रलय अवस्था में भी जो हमें अंतकरण ईश्वर ने बना करके दिया वो जिन कारणों से बना जिन कारणों से परमात्मा ने बनाया वह उन्हीं कारणों में परिवर्तित हो जाएगा इसको बोलते हैं प्रति उल्टा पीछे की ओर चलना कार्य का कारण की ओर जाना कार्य का कारण में विलीन होते जाना तो वहां प्रलय अवस्था में क्योंकि सभी पदार्थ अपने अपने मूल कारण में पहुंच रहे हैं और मूल कारण है इसका प्रकृति ने? सत्व रज तम इन्हीं का नाम है प्रकृति का नाम है सत्व रज और तम तो इन तीन कणों में हर वस्तु विभक्त हो जाती है तो चित्त भी हो गया विभक्त वहां कुछ नहीं है अब केवल जीव अलग है बिना चित्त के बिना शरीर के और ये प्रकृति के कण है तीन प्रकार के और परमात्मा है बस यही तीन रहते हैं सृष्टि बनेगी तो फिर ये सारे तत्व बना करके फिर ईश्वर देगा और दूसरी अवस्था बताई मैंने अवस्था जब मोक्ष को जीव प्राप्त करता है वहां भी उसके साथ में चित्त नहीं होगा उत्पन्न कैवल्य मुक्ति वो चित्त खत्म हो गया वो मुक्ति चल लेकिन जब वो जो है की वो प्रलय में हो जाए चित्त अगर खत्म हो जाता है तो फिर उसको जो है जो आमोक्षीय जीव है उनके कर्मों का हिसाब कैसे होगा क्योंकि उनको तो मुक्ति नहीं उनके कर्मों तो तो का हिसाब परमात्मा के ज्ञान में है सब परमात्मा की प्रलय नहीं हुई है परमात्मा तो झोंकाते हैं अभी और उसको सब पता है किस जीव के कैसे कैसे कर्म तो है वो वैसा ही चित्र बना करके फिर देगा ये तो विषय बातचीत मेरी आपकी हुई थी शायद एक बार कभी वही आपको स्मरण आ रहा है ये ये फिर करेंगे कभी विषय ये क्योंकि अभी बहुत गंभीरता में पहुंच जाएंगे फिर हम लोग कि ये भी सारी व्यवस्थाएं कैसे संभलती हैं ये तो इस प्रकार से चितिशक्ति परिणाम है अप्रतिसंक्रमा है दर्शित विषया है शुद्धा है अनंता है और ठीक इससे उल्टी जो विवेक ख्या रूपी शक्ति है अर्थात जो चित्त में अवस्था बन रही है वो परिणामी है प्रतिसंक्रमा है और दर्शित विषय नहीं है वो दृष्टि विषय है दर्शित विषय का उल्टा हो जाएगा दृष्टि और अशुद्धा और शांता उसको इस रूप में कहेंगे आगे बोले अतः तस्याम विरक्तम चितम अतः इसके बाद अब क्या होगा तस्याम विरक्तम चित्तम तस्याम कस्याम तस्याम का अर्थ उसमें उस तो उसमें किसमें जो विवेक ख्याति एकाग्र अवस्था में थी उसमें भी अब विरक्तम राग हट जाता है राग नहीं रहता जीवात्मा को जो विवेक ख्याति हुई थी अपना ज्ञान हुआ था चित्त का पृथक ज्ञान हुआ था उसमें भी राग नहीं रहता उस राग से भी रहित होकर के चित्तम ताम अपनी ख्यातिम निरुण्धि उस ख्याति को भी अर्थात विवेक ख्याति को भी रोक देता है अब वहां वो स्थिति भी नहीं है वहाँ जीवात्मा चित्त और पुरुष को अब पृथक पृथक नहीं देख रहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि मिला मिल, मिला हुआ देख रहा है बल्कि उस ज्ञान से भी उसका अब संबंध नहीं है चित्त से संबंध उसका पूरा हट चुका है क्योंकि चित्त अलग है मैं अलग हूं ये ज्ञान कब तक रहेगा जब तक चित्त भी सामने है ठीक है ना हम जब किसी को बताएंगे कि मैं अलग हूं ये अलग है तो दो का वर्णन कर रहे हैं हम तभी हो सकता दो का वर्णन कर रहे हैं दो का ज्ञान है कि एक का ज्ञान है उस समय तो दो का ज्ञान तो रहा ना लेकिन अब सामने है ही नहीं कोई भी चित्त के साथ जीवात्मा का संबंध रहा ही नहीं उस पृथक पृथक का जो ज्ञान हो रहा था उसको उस ज्ञान से भी उसने अपने को हटा लिया अब केवल केवल शब्द बताया क्या है केवल अकेला अब स्वयं अकेला है ये केवल है।, है इसलिए आगे शब्द आ रहा है तो ताम अपनी ख्यातिम निर्वधि उस ख्याति को भी ये रोक देता है निर्वण्धि जो निरोध शब्द निरुद्ध बना था पीछे निरुद्ध अवस्था वही धातु है ये निर्वण्धि उसको भी रोक देता है अब प्रश्न ये उठता है उस अवस्था में चित्त का स्वरूप कैसा रहेगा क्योंकि बाह्य विषय आना बंद हो चुके हैं वो तो पहले हो गए थे तो एकाग्र अवस्था में भी एक ही वृत्ति रही थी बाह्य विषय फिर भी नहीं आ रहे थे और अंदर के विषय भी उठना बंद हो गया हुँ? अब निरोध अवस्था आ चुकी है और चित्त विषयों से बिल्कुल रहित हो चुका है तो वहां क्या स्थिति रहेगी उसकी उत्तर दिया तद अवस्थम संस्कारोपगम भवती उस अवस्था वाला चित्त संस्कारोपगम केवल संस्कारों को ही संस्कार ही उसके समीप रहते हैं केवल संस्कार मात्र संस्कार भी कौन से एक तो निरोध के संस्कार बनेंगे निरोध अवस्था के भी संस्कार बनते हैं और दूसरे जो संस्कार जीव ने अब तक इकट्ठे कर लिए थे उत्पादन उत्पादन बंद हो गया है लेकिन संग्रह तो है फैक्ट्री बंद हो गई है लेकिन जो सामान बन गया है वो अभी समाप्त नहीं है वो रखा है सारा उत्पादन बंद हो गया हाँ। समाप्त खत्म। उत्पादन बंद हो गया है, लेकिन सामान ऐसे खत्म नहीं होगा वो वो बना हुआ सामान समाप्त करने के लिए ही सारा योगशास्त्र है हाँ। तो अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन यहां कह रहे हैं संस्कार उपगम भवती अब केवल संस्कारों को ही लिए हुए है बस ये संस्कार मात्र शेष जहां वो आगे समाधियों का वर्णन आएगा तो वहां संप्रज्ञा समाधि का सूत्र क्या है याद है किसी को एक तो तो संप्रज्ञात का हो गया असंप्रज्ञात का जो सूत्र है वो कौन सा है विराम संस्कार शेष अन्य तो क्या शब्द बोला मैंने संस्कार शेष संस्कार शेष कहते हैं उसको वही शब्द यहां पर संस्कारोपगम भगवती केवल संस्कार मात्र रहेंगे उसमें बाहर से अब कुछ नहीं आ रहा है। और स निर्बीज समाधि है उसी अवस्था को कहा उसे कहते हैं निर्बीज समाधि वही असंप्रज्ञा समाधि जिसको कहा गया है उसी का नाम है निर्बीज समाधि अब निर्बीज क्यों कहते हैं इसको जहां बीज ना रहे ये बीज क्या चीज है तो बीज होता है कि चित्त जिन विषयों का आलंबन करता है वो आलंबन अगर बाह्य विषय अंदर आ रहे हैं तो बाह्य विषय का आलंबन है स्मृतियों में से कोई विषय उठाए जा रहे हैं तो वहां से उसने आलंबन ले लिया अर्थात चित्त जिस विषय पर केंद्रित रहता है जो विषय उसका आलंबन बना होता है उस आलंबन को कहते हैं बीज और इस अवस्था में निरोध अवस्था में आकर के यहां कोई भी विषय आलंबन का नहीं होता अब तक एकाग्र अवस्था में भी एक विषय तो था उसके पास में आलंबन का स्वयं जीव स्वयं जीव को ही अपना स्वरूप चित्त बता रहा था अब वो विषय भी नहीं रहा यानी चित्त बिल्कुल निर्विषय हो चुका है इस काल में आकर के यहां कोई भी उसका आलंबन नहीं है जिस पर केंद्रित होकर के अंदर कोई ज्ञान की प्रक्रिया चले कुछ भी नहीं है अब इसलिए कहा गया निर्बीजह समाधि असंप्रज्ञात नाम क्यों पड़ा इसका उसको भी आगे बोल रहे हैं न तत्र किंचित संप्रज्ञा तत्र माने उस निरुद्ध अवस्था में वहां किंचित कुछ भी न संप्रज्ञाते वहां कुछ भी नहीं जाना जा रहा है कुछ भी नहीं जाना जा रहा जा रहा है का अर्थ है कि सांसारिक विषय मात्र भी वहां नहीं है सांसारिक विषय का भी ज्ञान नहीं है स्वयं जीव को अपना भी ज्ञान नहीं है उस काल में न तत्र तंचित इति असंप्रज्ञातः इसलिए उसको असंप्रज्ञात कहते हैं तो इस प्रकार से दो प्रकार का योग है जिसकी चर्चा प्रथम सूत्र में की थी दो प्रकार का योग वो कौन सा हो गया दो प्रकार का योग पहला योग कौन सा है समप्रज्ञात योग दूसरा असंप्रज्ञांत योग तो इसलिए आगे कहा कि द्विविध स योग वो योग Sampra. दो प्रकार का है और वो योग ये दोनों प्रकार का बना वो कब बना चित्त वृत्ति का निरोध होने पर इसलिए चित्त वृत्ति का निरोध होकर के जो योग बनता है वो दो प्रकार का होता है तो चित्तवृत्ति का निरोध होकर के दो प्रकार का योग कहां बना है चित्तवृत्ति का निरोध होकर के तो एक ही प्रकार का योग बनेगा ये निरुद्ध समाधि वाला असंप्रज्ञात योग दो कहा बने लेकिन वो सर्व नहीं कहा नहीं यहां सब पहले कह चुका हाँ तो सर्व, सर्व शब्द नहीं कहा गया शव्व है शव्व सूत्र में पीछे इसलिए ये दो कह तो वहां पर एक विषय होने पर भी एकाग्र भूमि में जो संप्रज्ञात योग था वहां एक विषय था केवल अन्य सारी वृत्तियां रुक चुकी थी इसलिए वो भी योग ही है तो दो भूमियों में योग होता है जो प्रारंभ में कहा गया था प्रथम सूत्र में ही के योग जो है इसको समाधि को बोलते हैं और समाधि पांचों भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है लेकिन पांचों भूमियों में जो तीन भूमियां हैं उनमें योग का व्यवहार नहीं होता समाधि तो वहां भी है लेकिन योग शब्द का प्रयोग वहां नहीं होगा योग शब्द का प्रयोग केवल दो ही भूमियों में होगा एकाग्र में और निरुद्ध भूमि में और एकाग्र भूमि में जो योग होगा उसका नाम है संप्रज्ञात योग निरुद्ध भूमि में योग होगा उसका नाम है असंप्रज्ञात योग अब बताओ यहां तक जो विषय हुआ है ये दो सूत्रों का किसी को कहीं पर कोई संदेह रहा है या हो गया पूरा? जो है मुझे अभी भी एक संदेह बना हुआ में, से में है, जो प्रकार से समाधान कहते हैं तो जो रहती वहां तो कुछ भी जान नहीं रहे तो उसको समाधि कैसे कहेंगे उनको नहीं समझे मूढ़वस्था वाला व्यक्ति क्या करता है तो कुछ भी नहीं करने लक्षण कहा है इसमें देखो आप यह है तदेव तमसा विधम तमसानुविधम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपम भवति अधर्म की ओर बढ़ेगा तो कुछ तो कर रहा है अज्ञान की ओर बढ़ेगा कुछ तो कर रहा है ये उपगम है ना इन सब में जा रहा है वो अधर्म की बातें करेगा अज्ञान की करेगा ये सारी चीजें चल रही हैं उसकी है वो भी खाएगा पिएगा सोएगा बात भी करेगा व्यवहार करेगा ये तो सारे भी काम भी करेगा कि नहीं ये अपने को रस्सी से बांध करके कहीं गठरी बना के अपनी पड़ा रहेगा तो ये तो विक्षिप्त अवस्था में है कि जब नहीं निक्षिप्त है देखो आप कहा है देखो कौन सी पंक्ति दिख रहे हैं आप ये यहाँ से प्रारंभ है इसमें देखो निशान भी लगा लेना आप लोग इसमें लिखा तो नहीं है व्यास के भाषण में इसमें जहाँ से ये प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम मिला शब्द यहाँ पर कोष्ठक में पीछे लिख लो क्षिप्त ये क्षिप्त भूमि का विवरण है ये प्रख्या रूपम से पहले प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम यहाँ से लेकर के और संश्रिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती इतना जो वाक्य है ये किसकी व्याख्या है क्षिप्त भूमि की और आगे मूढ़ भूमि की व्याख्या प्रारंभ कहां से होगी तदेव तमसानुविधम से लेकर के और अनैश्वर्योपम भवती यहां तक ठीक है ये ये मूढ़ दूसरी और तीसरी कौन सी है विक्षिप्त वो कहां से प्रारंभ होगी तदेव ये तदेव तदेव, तदेव शब्द से हम बता रहे हैं ये तदेव से लेकर के प्रक्षिण मोहावरणम यहां से लेकर के और ऐश्वर्योपम भवती यहां तक हो गया ये विक्षिप्त अब फिर तदेव आ गया ये कौन सी आ रही है अब एकाग्र ये तदेव से लेकर के और ये तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचित ध्यायी वैसे तो यहां तक ही है देखा जाए तो ये सत्व प्रसाणता ख्याति मात्रम ले स्वरूप तो उसका यही तक है लेकिन आगे जो वाक्य आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये समाधि हमें वहां तक पहुंचाती है धर्म समाधि तक भी ये भूमि हमें पहुंचाती है और निरुद्ध की व्याख्या यहाँ से प्रारंभ होती है चिति शक्ति अपरणामी से लेकर के और ये पूरा ही है फिर यहाँ तक यहाँ तक सब इस तरह से है तो मूढ़ भूमि का जो वर्णन आ रहा है ये यहाँ पर जो आपने देखा अभी तदेव तमसानुविधम वाला यह है तो कहने का तात्पर्य समाधान का अर्थ जो हम ले रहे हैं यहाँ समाधान का अर्थ है चित्त का किसी विषय को पकड़ना बस इतना समझो पहले आप सम समान सम धामाने धामा ने धारण करना तो चित्त किसी विषय को धारण करे मूढ़ अवस्था वाला भोजन करेगा कि नहीं करेगा भोजन में स्वाद आएगा उसको तो स्वाद का ज्ञान हुआ ये ज्ञान बिना चित्त के एकाग्र हुए हो जाएगा लेकिन ये तो अशुद्ध वो कितनी देर को हुआ है बात अलग रही ये ज्ञान उसका तो अशुद्ध वास्तव में यहाँ ज्ञान होता आपका प्रश्न दूसरा था यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि उसका ज्ञान शुद्ध है या अशुद्ध है वो तो स्वयं ही कह रहे हैं व्यास की अज्ञान अवैराग्य अनिश्वर्य ये तो रहेंगे उसमें इसको सम, इसको इसी मेरे अभी भी मेरा जो है वो आपका प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि आपने समाधान का अर्थ कर लिया पूर्ण समाधान ये पूर्ण वाला नहीं है ये अपूर्ण वाला समाधान है ये लेकिन समाधान यहां भी है क्योंकि बिना चित्त के तो हमारा संसार में कोई कार्य चल ही नहीं सकता आ, ये बार बार बार कोई भी, भी कार्य नहीं, नहीं होगा क्योंकि समाधि है लेकिन उन तीन भूमियों में योग नहीं है योग कहां से प्रारंभ होगा एकाग्र भूमि से वो वहां से प्रारंभ होगा और इसलिए योगस्ट चित्त वित्तीय निरोध सूत्र आ रहा है ये केवल दो भूमियों के लिए है क्या है ये ध्यान रखना इस बात का जैसे कोई कहे कि को योग की परिभाषा क्या है तो हम यही सूत्र तो बोलते ना बार बार योग व्यक्ति निरोधा अब किसी ने शंका कर दी कि योग तो समाधि को बोलते हैं और समाधि क्योंकि पीछे की पंक्ति किसी को याद है व्यास की तो वो कहेंगे योग तो समाधि को बोलते हैं समाधि पांचों भूमियों में है तो पांचों भूमियों में ये घटना चाहिए फिर जबकि हम कह रहे हैं कि दो में घटेगा ये इसलिए पूरी बात पता होनी चाहिए योगक चित्तवृत्ति निरोध सूत्र योग की जो व्याख्या कर रहा है वो चित्तवृत्ति निरोध के रूप में कर रहा है और चित्तवृत्ति के निरोध को पतंजलि ने या व्यास ने केवल दो ही भूमियों में माना है एकाग्र और भुँ। निरुद्ध भूमियों में एकाग्र में एक, एक विषय रहता है अन्य सारी रुक गई और निरुद्ध में सारी, सारी रुक जाती है बस इतना अंतर है क्योंकि उन तीन भूमियों में तो बहुत वृत्तियां हैं उनमें बहुत वृत्तियां है वहां कहा हुआ चित्तवृत्ति निरोध इसलिए वहां नहीं घटेगा ही है। तो कहना मतलब यहाँ जो समाधि शब्द आएगा वो सामान्य अर्थ के लिए तभी हाँ, सम... तो घटेगा सारे तो में तभी घटेगा सब में। जब समाधि और इसीलिए इनका नाम अलग रखा गया है इन दो समाधियों का इनका नाम समाधि शब्द से कह करके नहीं छूट गए असम प्रज्ञात योग समप्रज्ञात ये शब्द का हो रहा है व्यवहार और सम्प्रज्ञात योग के भी चार भेद आगे किए जाएंगे लेकिन यहां जो व्याख्या की गई थी अभी एकाग्र भूमि में एकाग्र भूमि में चित्त की क्या अवस्था बताई थी वहां क्या होता है सत्व प्रशान्यता सत्व प्रशान्यता ख्याति ये आया था ना शब्द लेकिन सत्व प्रशान्यता ख्याति मात्र जो अवस्था है चित्त की ये एकाग्र भूमि में भी जो हम संप्रज्ञात योग के भेद करेंगे चार उन चार में से भी ये अंतिम अवस्था वाली है ये ये भी ध्यान रखने की बात है उसमें वितरकानुगत विचारानुगत ये शब्द आए थे ना पीछे आपके पास यदि पंक्तियां हैं पीछे देख लो, पहले ही सूत्र में वितरकानुगत, विचार। विचारानुगत अस्मितानुगत आनंदानुगत और अस्मितानुगत तो यहां जो चर्चा हो रही है कि एकाग्र भूमि में चित्त सत्व पुरुषता ख्याति मात्र हो जाता है ये कौन सी बता रहे हैं उन चार में से अस्मितानुगत ठीक है इस तरह से यहाँ गुरु जी ने वही जो मैं समझ रहा था ना इन्होंने भी वही अर्थ दिया वो गलत ही माना जाएगा गुरु हाँ। तिप्ते चेतसी विक्षोप विक्षोप विक्षेपोपर्जनीय समाधि हाँ। उन पांचों में छित और मूड पांच में तो नहीं समाधि नहीं इनका जो अर्थ किया जी ने किया है उन पांचों में छिप्त और मूड में तो समाधि होती ही नहीं भूमि में कभी समाधि हो जाती है पर विक्षिप्त चित्त में विक्षिपो के कारण गौण हुई समाधि योग पक्ष में नहीं मानी जाती हाँ वो तो तो उस रूप में नहीं, तो नहीं तो करेंगे वो तो उस रूप में नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पीछे कही दिया है पहला ही वाक्य है उनका अभ्यास का पीछे है कि सार्वभम चित्त से धर्म बस ये है, तो ये है कि मतलब ये समाधि सार्वभौम है और सार्वभौम का अर्थ क्या है सर्वभूमिशु भव सार्वभ सूत्र ही है इसका अलग से सर्वभूमि पृथ्वी पृथ्वीभ्याम अणय इन सर्वभूमि शब्द से अण प्रत्यय और अर्थ पीछे से आ रहा है भव अर्थ भी आ रहा है और वो तत्र विदित विदित अर्थ भी आ रहा है हम सारी भूमियों में जो प्रसिद्ध है विदित का अर्थ है प्रसिद्ध अर्थात ये समाधि शब्द जो चित्त का धर्म है, है? सच धर्म भी आ रहा है में धर्म यह धर्म है चित्त का और यह चित्त का धर्म कैसा है सब भूमियों में प्रसिद्ध तो सार सार्वभौम यह है आगे अब तीसरा सूत्र तो पहले तीसरे सूत्र की भूमिका बनाते हैं आ? रह गया इसमें कौन सा रह गया वो ये एक तो अगले सूत्र की भूमिका है बोलूंगा मैं अभी उसको धर्म तो कभी छूटता ही नहीं जो धर्म छूट कहाँ रहे हैं धर्म का दबना उभरना हो रहा है कलम तो मुठ भी रहेगा हाँ क्योंकि चित्त है ही त्रिवान भाई चित्त में तम गुण भी है रजोगुण भी है सत्व गुण भी है लेकिन कभी किसी गुण का उभरना हो रहा है कभी किसी गुण का उभरना हो रहा है धर्म नष्ट नहीं हो रहे ये धर्म नष्ट नहीं होते दुद्दा, जैसे हमारे अंदर से आज तो को हम कम कैसे करेंगे तो दुद्दावस्ट कैसे ये जारे? पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद ये प्रश्न करना ठीक है ना जब पूरा शास्त्र हो जाए तब शंका शेष बचे तब देखना कि हाँ कम करना के आया मात्र से नहीं होगा तो तो प्रैक्टिकल का बोल रहे हैं। देखो अच्छे अच्छे संस्कार बढ़ाते जाना और और बुरे संस्कार ना बनाना और जो बन गए हैं उनको दबाते रहना दबाते रहना दबाते रहना तो उनकी सांसें अपने आप जो है सब बंद हो जाएंगी धीरे धीरे और ये अध्ययन कर करके नए संस्कार बढ़ाना ही हो रहा है ये योग के संस्कार बन रहे हैं हम अपने विषय में ज्ञान जो इकट्ठा कर रहे हैं सारे संस्कार ही बन रहे हैं सारे ये तो ये अच्छे संस्कारों से बुरे संस्कार दबते हैं और उससे क्षीण होते हैं और होकर के उनकी खुराक मिलना बंद हो जाती है तो क्या होता है अंत में वो तो मरना ही है उनको ये भी तो होगा किसी पदार्थ से हम बनाते हैं तो ये रजस्तंभ भी तो बन रहा होगा तो किस से नहीं ये तो ये बनना नहीं कहते इसको यहाँ जितने भी सत्व रजस्तम से चित्त बना है उसमें ये अर्थ नहीं है इसका कि अब सत्व के कण बढ़ गए या रज के घट गए या तम के बढ़ गए रज के बढ़ गए ऐसे नहीं यहाँ कहते हैं उभरना और दबना ये हैं वही कण वही हैं उसके स्वरूप में अंतर नहीं आ रहा है फिर ध्यान देना जो बनावट चित्त की है मन की है उसके स्वरूप में अंतर नहीं आएगा लेकिन उन कणों में से सत्वर तम में से मात्रा किसकी अधिक बताई थी प्रारंभ में सत्व।, सत्व की अधिक सत्व। है और मैंने उदाहरण भी दिया था कि किसी समाज में अच्छे पुरुष अधिक हैं, लेकिन वो सब शांत बैठे हुए हों और उपद्रव मचाने वाले दस पांच व्यक्ति ही वो दस पांच व्यक्ति ही उन सब पर भारी पड़ जाएंगे क्योंकि वो अपने सक्रिय रूप में आ चुके हैं अब मान लो उनको दबा दिया जाए जो उपद्रव करने वाले हैं उनको शांत कर दिया जाए अब क्या होगा और जो अच्छे स्वभाव वाले हैं वो सक्रिय हो जाए तो समाज में वही स्वर्ग बन जाएगा तो यहां पर यह तो नहीं उनको मार दिया गया मार नहीं दिया गया उनको कार्य करने से रोक दिया गया और उस अवस्था में अच्छे पुरुष कार्य नहीं कर रहे थे अर्थात सत्व के कण दबे हुए थे तो दबना उभरना चलता है इसमें कोई कणों का बढ़ना घटना नहीं होता है वृत्ति कहते हैं चित्त का कार्य व्यापार व्यवहार जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं आपको शब्दों का ज्ञान हो रहा है अर्थ का ज्ञान हो रहा है तो आपका चित्त ये ज्ञानात्मक व्यापार कर रहा है इसे कहते हैं वृत्ति ठीक है ना तो हर ज्ञान को हम जब जब ग्रहण करते हैं जानकारी लेते हैं वो सब वृत्ति है तो बाहर से जो विषय आते हैं वहां भी वृत्ति का व्यवहार होगा और अंदर स्मृति से भी जो हमारे विषय उठते हैं वो भी वृत्ति ही है स्मृति वृत्ति पांच प्रकार की वृत्तियां आगे आएंगी वृत्तियों पर तो बहुत चर्चा होने वाली है आगे अभी आप चिंता मत करो उसमें अभी चलिए। विचार हैं हाँ विचार विचार कह लो लेकिन यहाँ हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो योग की भाषा में ही बात करेंगे अभी ठीक है ना वो समझने के लिए हम विचार कह सकते हैं उसको एं? विचार ऐसा भी होता है कि हम किसी एक विषय को ले लिया और उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसके सारे पहलू सब देख रहे हैं विचार विमर्श कर रहे हैं और एक होता है बाह्य नवीन ज्ञान ग्रहण करना जो प्रमाण वृत्ति से करते हैं प्रमाण वृत्ति अलग है प्रमाण अलग है स्मृति अलग है और निद्रा भी एक वृत्ति है ये सब आगे आने वाली हैं तो संस्कार संस्कार के बारे में तो आपने तो तो तो तो संस्कार के संस्कार वही है जो हम जितना भी जान रहे हैं उसका भंडार जैसे हम कहते हैं हमारी आदत पड़ गई है ये आदत ही है संस्कार जो कुछ हमने पीछे अनुभव किया है जो कुछ जाना है जो विषय भोग किए हैं या जिस जिसकी भी जानकारी इकट्ठी की है वो सब संस्कार के रूप में ही हमारे चित्त में रहेगी उसी को संस्कार बोलेंगे तो आगे अगले सूत्र की भूमिका बनाई पहले कि तद अवस्थे उस अवस्था वाले चित्त में किस अवस्था वाले निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में ऐसे कह सकते हैं और दोनों बातें लेनी है तो वो भी कह सकते हैं कि पीछे जो दो प्रकार के योग बताए हैं संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात योग और उसमें कहा गया है कि चित्त चित वृत्ति निरोध तो उसी शब्द को ले लेते हैं कि चित्त चित वृत्ति निरोध की अवस्था में अर्थात जब वृत्तियों का रोध हो चुका है सबका हो चुका है अथवा एक शेष है औरों का हो चुका है ये दोनों बात ध्यान रखना एक शेष का मतलब एकाग्र अवस्था वाला एकाग्र अवस्था में एक वृत्ति शेष रहती है उसकी एकाग्र एक ही अग्र आगे है जिसके एक ही आलंबन का विषय जहां रह जाता है उसे कहते हैं एकाग्र तो एकाग्र में सारी नहीं रुकी एक रह गई वहां तो भी उसी का व्यवहार होगा क्योंकि सूत्र में सर्व शब्द नहीं कहा है पीछे सूत्र में क्या है चित्त वृत्ति निरोध सब का निरोध ऐसे नहीं कहा इसलिए एक को यहां पर ग्रहण कर लिया गया है तो तद अवस्थे चेतसी अर्थात एकाग्र और निरुद्ध दोनों भूमिया ले लेंगे उस अवस्था में जो चित्त होता है ऐसा चित्त होने पर विषयाभावाद विषय का तो अभाव हो गया हम्म बाह्य विषय भी नहीं आ रहे अंदर स्मृति से भी कोई विषय नहीं उठाया जा रहा है तो उस अवस्था में बुद्धि बोधात्मा पुरुषः किम स्वभावः बुद्धि बोध आत्मा ये आत्मा शब्द का नाम सुनते ही तुरंत जीवात्मा पर ध्यान पहुंचता होगा परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं लेकिन आत्मा का अर्थ एक और भी होता है क्या स्वरूप आत्मा का अर्थ स्वरूप।, स्वरूप यहां स्वरूप अर्थ है बुद्धि बोधात्मा देखो यहां बुद्धि शब्द आ गया है चित्त के लिए है वही चित्त तो चित्त का बोध करने का जिसका स्वरूप है नहीं? चित्त में आए ज्ञान को जानने का जिसका स्वरूप है ये किसका बन रहा है विशेषण पुरुष आ गया रहा है पुरुष कैसा है बुद्धि बोधात्मा बुद्धि का ही बोध जिसका स्वरूप है वो कुछ जानता ही नहीं और उसे कुछ और दिखता ही नहीं केवल चित्त ही नहीं? जो विषय उसमें आ रहा है बस उसी को जान पाता है इसलिए उसका विशेषण बनाया गया बुद्धि बोधात्मा बुद्धि का बोध ही जिसका स्वरूप है ऐसा वह पुरुष उस काल में किस काल में असंप्रज्ञात में या संप्रज्ञात्मय किम स्वभाव किस स्वभाव वाला होता है यह प्रश्न उठाया गया यानी उसकी अपनी स्थिति कैसी होती है उस काल में क्योंकि बाहर के विषय क्या जान रहा होगा वो तो उसी का आगे उत्तर दिया है सूत्र में तदा तुम स्वरूप अवस्थान अब प्रश्न उठाता तद अवस्थे चेतसी उस अवस्था वाले चित्त में तो उत्तर दे रहे हैं तदा है उसी शब्द को लेकर के उस समय उस अवस्था वाले चित्त में अर्थात जब संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात योग चल रहा होगा उस काल में अब क्योंकि दो अवस्थाएं पीछे हैं एक एकाग्र अवस्था है एक निरुद्ध अवस्था है तो इस सूत्र के अर्थ भी दो बनेंगे ठीक है ना यह सूत्र दोनों अवस्थाओं का उत्तर दे रहा है तो पहले हम एकाग्र अवस्था में जब सप्त प्रशान्ता ख्याति हो रही होती है जीव को है अपने को और चित्त को भिन्न भिन्न समझ रहा होता है उस काल में क्या स्थिति होगी पहले उसका अर्थ करते हैं तो दादा उस काल में द्रष्टु द्रष्टु अर्थात देखने, देखने वाले, वाले की क्या देखने वाले की जिसको पीछे कहा था बुद्धि बोधात्मा जो बुद्धि को ही देखता है चित्त को ही देखता है तो ऐसे उस दृष्टु देखने वाले की स्वरूप अपने रूप में अर्थात अपने में ही अवस्थानम स्थिति बन जाती है वो केवल अपने में ही स्थित होता है उस काल में बाह्य विषय आ नहीं रहे और ईश्वर का दर्शन अभी है नहीं इसलिए अपना ज्ञान उसको हो रहा होता है और कैसे हो रहा होता है अपना ज्ञान में यह चित्त पृथक है चित पृथक अपना ज्ञान उससे पहले क्या स्थिति थी उससे पहले चित्त को ही देखता था ये स्वयं को नहीं जानता था लेकिन अब चित्त को उसने पृथक जान लिया और अपने को तुमने कभी पक्षी देखा होगा पक्षियों के आगे जो है ना वो कहीं शीशा रखा हो तो चिड़िया आकर के वहां शीशे के सामने बैठ करके और वो शीशे पे चौच मारती हैं वो क्या लगता है उनको कि इसके अंदर जो एक और पक्षी है, है वो मैं हूं ये नहीं पता लग रहा है उनको वो उसको कुछ और ही समझ रहे हैं लेकिन है तो उसी का चित्र वो तो ऐसे ही जीवात्मा भी जब चित्र में देख रहा होता है तो विषय बाहर के आ रहे होते हैं लेकिन उसको अपना स्वरूप ही नहीं पता अभी और वो उन विषयों को अपना स्वरूप मान करके उनको उनमें आनंद मान रहा है लेकिन यहाँ आकर की स्थिति ऐसी बन गई है कि उसको चित्त का दर्शन बिल्कुल पृथक हो चुका है और अपना दर्शन पृथक हो चुका है तो उस अवस्था में दृष्टा की जो चित्त को अब तक देख रहा था उसकी अपने यहां स्वरूप में यहाँ स्वरूप एक अर्थ होगा अपने रूप में स्थिति बनती है अब दूसरा अर्थ तो क्या बोध चित्र का निध जब तक नहीं होता तब तक दृष्टा को अपने स्वरूप का नहीं हो सकता बोध बिल्कुल प्रवाह चल रहा है लगातार बाहर से स्मृतियों से अंदर से और बाह्य विषय ये दो ही है मुख्य तो हम लोग एक बाह्य विषय बाह्य विषय में प्रमाण वृत्तियां प्रयोग में आ रही होती हैं और अंदर में स्मृति वृत्ति प्रयोग में आ रही होती है वही नहीं फंसा रहता है जीवात्मा और कुछ अन्य कल्पनाएं बहुत कर लेते हैं कल्पनाओं बहुत समय बीतता है हमारा बाह्य विषय अभी नहीं रहा है कोई अंदर की स्मृति भी हम कोई नहीं उठा रहे लेकिन कल्पनाएं तरह तरह की बातें सोच सोच करके कैसा होगा वैसा होगा यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा इस तरह से भविष्य की अनेक कल्पनाएं सोचते रहते हैं और उसमें भी समय काफी मारा बीतता है तो आचार्य इसलिए ध्यान की स्थिति में जो हम लोग जाएं, बैठे प्रारंभ करें जो कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रकाश सा होता है दीपक सा होता है या यो ऐसा कुछ कल्पना करेंगे तो वैसे धोने ही लग जाएगा तो कुछ कल्पना ना करें कुछ तो सोच करके वैसा होता है लेकिन कुछ में वास्तविकता भी है उसमें श्वेता उपनिषद में एक श्लोक आता है इसका की निहार धूमार का निला निला नाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतान रूपाणी पुरह सराणी ब्राह्मणी अभिव्यक्ति कराणि योगे तो वहां पर कुछ दिखाई हैं प्रकाश है। कि जैसे कोहरे के समान बादल के समान जुगनू के समान विद्युत के समान अग्नि के समान इस प्रकार के कुछ भाव कुछ दृश्य हमें दिखाई देते हैं हमें ना हम कल्पना ना करके साधना में हम ये कल्पना ना करें ऐसे दिखाई देता है तो, तो आए स्वाभाविक रूप से आते हैं स्वाभाविक ही आते हैं उन्ही का वर्णन दिया हुआ है उसमें लेकिन वहां पर हम ये मान लें कि ये हमारा स्वरूप है अपना वो भ्रांति है तो ऐसे स्वरूप आते हैं प्रारंभ में ये प्रारंभिक साधक की बातें हैं ये सारी है। तो वो आएंगे ऐसे तो दूसरा अर्थ हम जब करेंगे सूत्र का तो क्या बनेगा तदा अर्थात उस काल में अब कौन सा काल लेंगे हम पहले कौन सा लिया था पहले लिया था एकाग्र एक अवस्था वाला अब निरुद्ध वाला तो निरुद्ध अवस्था में जब होगा तो तदा उस काल में निरुद्ध अवस्था में द्रष्टु जो सबको देखने वाला है कौन है सबको देखने वाला परमात्मा सबको जानने, सब जानने वाला उसके स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में उसकी स्थिति होती है निरुद्ध अवस्था में क्योंकि निरुद्ध अवस्था में उसने अपना जो स्वयं का ज्ञान हो रहा था चित्त से पृथक रूप में उस ज्ञान से भी उसने अपने राग को जो अच्छा लग रहा था उसको भी हटाया क्योंकि उसने पीछे देख लिया था कि अरे ये तो परिणामिन है ये अवस्था ये सदा रहने वाली नहीं है इसका अंत भी होना है और मैं ऐसा हूं अपरिणामी हूं अप्रतिसंक्रमा हूं ये सारे विशेषण उसको पता लग चुके थे तो इन विशेषणों का पता लगने के बाद क्या उस अवस्था से उसको राग रहेगा अब नहीं रहेगा उसको अपना महत्व तो पता लग चुका है तब जाकर के ही निरुद्ध अवस्था आएगी और नहीं तो अगर उस अवस्था में उसको अपने विशेषणों का पता न लगे अपनी विशेषताओं को नहीं जानेगा तो उसी में आनंद मनाता रहेगा लेकिन वो तो एक अवस्था ऐसी आएगी वो नष्ट हो जाएगी रहेगी नहीं क्योंकि चित्त ही समाप्त हो जाना है और चित्त के माध्यम से ही अपने को जान भी रहा है उस काल में इसलिए उससे राग घटने के बाद जो निरुद्ध अवस्था आई है तो वहां पर अब परमात्मा के स्वरूप में उसकी अवस्थिति होती है चित्र और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति का तात्पर्य भाई परमात्मा सर्वव्यापक है जीव एकदेशी है तो एकदेशी परमात्मा जीवात्मा में जितना परमात्मा है परमात्मा का जितना भी भाग है वो उसके लिए उतना ही पर्याप्त है जैसे किसी मछली को प्यास लगे तो कितना पानी चाहिए उसको सारा समुद्र पी लेगी क्या नुग, नुग, थोड़ा ही तो पी पाएगी लेकिन थोड़ा ही उसके लिए पर्याप्त है ऐसा नहीं है कि अरे मैं सारा समुद्र पी नहीं पाई है? मेरी प्यास नहीं बुझ रही है ऐसा अनुभव नहीं होगा उसको तो यहां भी जीवात्मा को ऐसा अनुभव नहीं होगा कि परमात्मा तो बहुत अनंत है व्यापक है सर्वत्र और मैं तो केवल थोड़ा सा आनंद उसका ले पा रहा हूं अरे ये थोड़ा सा आनंद ही तेरे लिए तू नहीं झेल पाएगा इसको यही बहुत है उसमें आता है ना अपने शब्द में रसोबाई सह रसम ही एवं एम आनंदी भवती वो रस की एक बूंद ही पर्याप्त है उसके लिए तो ईश्वर में अवस्थिति होने का तात्पर्य है ईश्वर के आनंद का उसके ज्ञान का अनुभव करना उस आनंद को भोगना तो उस अवस्था में उसकी स्थिति वैसी बनती है आगे इसके व्यास का भाष्य हम आगे पढ़ेंगे समय अभी पूरा हो गया है प्रणव ध्वनि